गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका गीता योग शास्त्र गीता मन को जानने की विद्या है इसे योग शास्त्र भी कहा गया है महर्षि पतंजलि ने जब अपना प्रख्यात योग सूत्र लिखा तब पहले उन्होंने योग की परिभाषा दी योग क्या है पतंजलि कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति योग वह उपाय है जिससे चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं अभी तो हमारे मन की वृत्तियाँ प्रवहमान हैं जिस प्रकार नदी या नाले में जल बहता है उसी प्रकार मन भी अविराम गति से बह रहा है हमारे जानते एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जब मन विचारों से शून्य रहता हो जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तब भी हमारा मन प्रवहमान रहता है हम सपने में जो दृश्य देखते हैं वह मन के प्रवाह के कारण ही संभव हो पाता है केवल सुषुप्ति की दशा में स्वप्नविहीन तो प्रकार निद्रा की दशा में ही हमारा मन कुछ समय के लिए स्थिर और शांत होता है इच्छा जब सुसुप्ति में हमारा मन शांत होता है जब मन का प्रवाह कुछ देर के लिए बंद होता है तब क्या हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं नहीं क्योंकि जो जानने वाला मन है वही सोया रहता है सुषुप्ति के अतिरिक्त अन्य सभी समय मन का प्रवाह अविराम रूप से बहता रहता है मन के इस प्रवाह को ज्ञानपूर्वक रोकना ही योग है बाहर से हम बहने वाली नदी या नाले के प्रवाह की तीब्रता को नहीं जान पाते हमें उसकी तीब्रता और शक्ति का बोध तब होता है जब हम उसे बांधते हैं जो लोग नदी या नाले के प्रवाह को बांधते हैं वे ही उसके वेग को जानते हैं इसी प्रकार हमें अपने मन के प्रवाह की शक्ति का बोझ तब तक नहीं होता जब तक वह बहता रहता है और उसके साथ हम भी बहते रहते हैं हम तब तक यह नहीं जानते कि मन के इस प्रवाह में कितनी शक्ति छिपी हुई है एक बार मैं बेलूर मठ गया था वहाँ मैं गंगा के तीर पर स्नान कर रहा था मैं कोई तैराक नहीं था बचपन में गांव के तालाब में हाथ पैर मार दिया करता था मैंने तीर तीर पर ही थोड़ा हाथ पैर मार कर देखा मुझे लगा कि मैं तो गंगा में अच्छी तरह से तैर सकता हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई मैं आगे बढ़ा थोड़ी दूर जाने पर किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति चिल्लाया आगे मत जाओ बहुत गहराई है मैंने वहां पर जल की थाह ली पता चला कि वहां तो जल अथाह है मैं वापस लौटा पर पाँच मिनट तक हाथ पैर मारने पर भी मैं मुश्किल से एक दो गज वापस लौट सका इसका कारण यह था कि जब मैं किनारे से गंगा में तैर रहा था तब मैं प्रवाह के साथ था पर वापस लौटते समय मैं प्रवाह के विपरीत पड़ गया था जब मैं गंगा के प्रवाह के साथ बढ़ रहा था तब मुझे उसकी ताकत का बोध नहीं हुआ पर जब मैं वापस लौटने का प्रयास करने लगा तब पता चला कि प्रवाह जितना तेज़ है कितना तेज़ है मैं प्रवाह की उल्टी दिशा में तैर ही न सका तब मैं फिर से प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे प्रवाह को काटते हुए कोई सौ गज की दूरी पर किनारे लगा यही बात मन के प्रवाह के साथ भी लागू होती है